एक सौ सड़सठ श्री आला सिंगा पेरूमल को लिखे संयुक्त राज्य अमेरिका छः मार्च अठारह सौ पंचानवे प्रिय आला सिंगा लंबे समय तक मेरे चुप रहने के कारण संभवतः तुम बहुत कुछ सोचते होगे किंतु मेरे बच्चे मेरे पास लिखने लायक कोई समाचार नहीं था सिवाय उस पुरानी बात के, के नितान्त कार्य करते रहो निरंतर कार्य करते रहो लैंडसवर्ग तथा डॉक्टर डे को तुमने जो पत्र लिखे हैं उन दोनों पत्रों को मैंने देखा है बहुत अच्छा लिखा गया था मैं अभी किसी तरह भारत लौट सकूंगा ऐसी आशा नहीं है क्षण भर के लिए भी यह न सोचना कि या कि अर्थात अमेरिका के लोग धर्म को कार्य रूप में परिणत करने के लिए प्रयासशील हैं इस विषय में तो एकमात्र हिंदू लोग ही व्यवहारिक हैं या कि लोग तो केवल रुपया पैदा करना जानते हैं इसलिए यहाँ से मेरे चले जाने पर जो भी कुछ थोड़ा सा धर्म भाव जागृत हुआ है वह एकदम नष्ट हो जाएगा ऐसा जाने से पहले मैं उन कार्य के नींव को मजबूत बना जाना चाहता हूँ किसी भी कार्य को अधूरा न छोड़कर उसे पूरा करना चाहिए मैंने मणि अय्यर को एक पत्र लिखा था उससे मैंने जो कुछ लिखा था तुम लोग उस बारे में क्या कर रहे हो जबरदस्ती लोगों में रामकृष्ण के नाम का प्रचार करने का प्रयास न करो पहले उनके विचारों का प्रचार करते रहो विचार ग्रहण करने के पश्चात लोग अपने आप जिनके ये विचार हैं उन्हें मानने लगेंगे हालांकि मैं यह जानता हूँ कि संसार पहले व्यक्ति को और उसके बाद उसके विचारों को जानना चाहता है कीडी अलग हो गया है अच्छी बात है एक बार उसे चारों ओर परख लेने दो उसे अपने इच्छानुसार जो चाहे प्रचार करने दो बात केवल इतनी ही है कि कहीं आवेश में आकर वह दूसरों के विचारों पर आक्रमण न करे अपनी अल्प शक्ति के अनुसार जहाँ तक हो सके तुम वहाँ पर प्रयास करते रहो मैं भी यहाँ पर थोड़ा बहुत कार्य करने की चेष्टा कर रहा हूँ भलाई किस में होगी यह तो प्रभु ही जानते हैं मैंने तुमको जिन पुस्तकों के बारे में लिखा था क्या तुम उन्हें भेज सकते हो पहले से ही बड़ी बड़ी योजनाएँ न बनाओ धीरे धीरे कार्य प्रारंभ करो जिस जमीन पर खड़े हो उसे अच्छी तरह से पकड़कर क्रमशः ऊंचे चढ़ने की चेष्टा करो मेरे साहसी बच्चों क्या करते चलो कार्य करते चलो एक न एक दिन हमें अवश्य रोशनी मिलेगी जीजी केडी डॉक्टर तथा अन्य वीर मद्रासी युवाओं से मेरी आंतरिक प्यार कहना चिर आशीर्वादक विवेकानंद पुनः यदि संभव हो तो कुछ कुशासन भेजना पुनश्च यदि लोगों के पसंद न हो तो प्रबुद्ध भारत नाम बदलकर समिति का कोई दूसरा नाम क्यों नहीं रखते सबके साथ मिलजुलकर कर शांतिपूर्वक रहना होगा लैंड के साथ पत्र व्यवहार करते रहना धीरे धीरे इस प्रकार से कार्य को अग्रसर होने दो रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था मैसूर नरेश का देहावसान हो चुका है उनसे हमें बहुत कुछ आशाएं थी अस्तु प्रभु ही महान है वह और लोगों को हमारी सहायता के लिए भेजेंगे विवेकानंद एक सौ अड़सठ श्रीमती ओली बुल को लिखित चौवन डब्ल्यू तैतीसवीं स्ट्रीट न्यूयॉर्क इक्कीस मार्च अठारह सौ पंचानवे प्रिय श्रीमती बुल रमाबाई की मित्र मंडली मेरी जो निंदा कर रही है उसे सुनकर मैं अत्यंत चकित हूँ आप देखती है ना श्रीमती बुल कि मनुष्य चाहे कैसा ही शुद्ध आचरण क्यों न करे कुछ लोग ऐसे अवश्य रहेंगे जो उसके बारे में कोई महा खोज निकालेंगे शिकागो से प्रतिदिन मेरे बारे में इसी तरह की बातें कही जाती थीं और ये महिलाएं निश्चित रूप से ईसाइयों में आदर्श ईसाई होती हैं मैं अपने नीचे के कमरों में जहाँ सौ आदमी बैठ सकते हैं क्रम से अशुल्क व्याख्यान करवाने जा रहा हूँ उससे खर्च निकल जाएगा भारत रुपया भेजने की मुझे जल्दी नहीं है मैं प्रतीक्षा करूंगा। क्या कुमारी फार्मर आपके यहाँ है क्या श्रीमती पीक शिकागो में है जोसेफिन लॉक क्या आपको दिखाई पड़ी है कुमारी हेमलिन ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है और भरसक मेरी सहायता करती हैं मेरे गुरु कहते थे कि हिंदू ईसाई आदि नाम मनुष्य मनुष्य में भ्रातृप्रेम के होने में बहुत रुकावट डालते हैं पहले हमें इन्हें तोड़ने का यत्न करना होगा उनकी कल्याण करने वाली शक्ति अब नष्ट हो गई है और अब केवल उनका आघात प्रभाव रह गया है जिसके जादू टोड़ने के कारण हमें से सर्वश्रेष्ठ मनुष्य भी राक्षसों का सव्यवहार करने लगते हैं खैर हमें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा और सफलता जरूर मिलेगी इसलिए एक केंद्र स्थापित करने की मेरी इतनी प्रबल इच्छा है संगठन में निसंदेह अवगुण होते हैं पर उसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता मुझे डर है कि यहाँ पर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ किसी ने आज तक समाज को संतुष्ट रखने के साथ साथ किसी बड़े काम में सफलता प्राप्त नहीं की अंतः प्रेरणा से मनुष्य को काम करना चाहिए और यदि वह काम शुभ और कल्याणप्रद है तो समाज की भावना में परिवर्तन अवश्य होगा चाहे ऐसा उसके मृत्यु के शताब्दियों बाद ही क्यों न हो तन मन से हमें काम में लग जाना चाहिए और जब तक हम एक और एक ही आदर्श के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार न रहेंगे तब तक हम कदापि आलोक नहीं देख पाएंगे जो मनुष्य जाति की सहायता करना चाहते हैं उन्हें उचित है कि वे अपना सुख और दुख नाम और यश एवं सब प्रकार के स्वार्थ की एक पोटली बनाकर समुद्र में फेंक दें और सब ईश्वर के समीप आए सभी गुरजनों ने यही कहा और किया है मैं पिछले शनिवार को श्रीमती कार्बिन के पास गया और कहा कि मैं अब कक्षाएं न ले सकूंगा क्या कभी संसार के इतिहास में धनवानों ने कुछ काम किया है काम हमेशा हृदय और बुद्धि से होता है धन से नहीं मैंने अपने एक विशिष्ट विचार के ये सारा जीवन उत्सर्ग किया है भगवान मेरी सहायता करेगा मैं और किसी की सहायता नहीं चाहता सफलता प्राप्त करने का यही एकमात्र रहस्य है मुझे विश्वास है कि इसमें आप और हम एकमत हैं श्रीमती थरसबे और श्रीमती एडम्स को मेरा स्नेह कृतज्ञ प्रेम से सदैव आपका विवेकानंद एक कुमारी ईशा बैल मैक को लिखित चौवन पश्चिम 33 न्यूयॉर्क 27 मार्च अट्ठारह सौ पंचानबे तुम्हारे कृपा पत्र ने मुझे अनिर्वचनी आनंद दिया है उसे मैंने बड़ी आसानी से पूरा पढ़ लिया अंततः मैंने गेरवा खोज ही निकाला और कोट बनवा लिया है लेकिन अभी तक गर्मियों के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल सकी है यदि तुम्हें मिले तो कृपया मुझे सूचित करें मैं न्यूयॉर्क में सिलवा लूँगा तुम्हारा डियर बोर्न एवेन्यू का अद्भुत अयोग्य दर्जी साधुओं के कपड़े भी ठीक ठाक तैयार नहीं कर सकता बहन लाक ने मुझे लंबी चिट्ठी लिखी है और उत्तर में विलंब का कारण जानना चाहती है अतिरिक्त उत्साह में सहज ही बह जाती है वह इसलिए मैं चुप हूँ नहीं जानता क्या जवाब दूंगा कृपया मेरी ओर से उन्हें बता दो कि कोई स्थान निश्चित करना अभी मेरे लिए संभव नहीं श्रीमती पिक भली है महान है और धर्मपरायणा है किंतु सांसारिक मामलों में उनकी बुद्धि की पहुँच मेरे ही बराबर है हालाँकि मैं दिन प्रतिदिन चतुर होता जा रहा हूँ श्रीमती पिक से वाशिंगटन के किसी अर्धपरिचित व्यक्ति ने गर्मियों के लिए कोई जगह देने का प्रस्ताव किया है कौन जाने वह किसी के चक्कर में पड़ जाए ठगी और धोखाधड़ी के लिए यह बढ़िया देश है जहां के निन्यानवे परसेंट नौ प्रतिशत लोग निन्यानवे दशमलव नौ प्रतिशत लोग की नियत दूसरों से अनुचित लाभ उठाने की ही रहती है आँख मुदों कि पूरे गायब बहन जोसेफिन उग्र स्वभाव की है श्रीमती पिक सीधी साधी महिला है यहाँ के लोगों ने मेरे साथ ऐसा बढ़िया व्यवहार किया है कि अब बाहर कदम रखने के लिए मैं घंटों अपने चारों ओर देखता रहता हूँ सब ठीक दुरुस्त हो जाएगा बहन जोसेफिन से थोड़ा धीरज धरने को कहो बूढ़ों का घर चलाने से बेहतर है शिशुशाला चलाना तुम प्रतिदिन यही अनुभव करती होगी जहाँ तक मेरा अनुमान है तुम श्रीमती बुल से मिली और मेरा मेरा ख्याल है उनकी सरलता और घरेलू ढंग पर तुम्हें असरज हुआ होगा श्रीमती एडम्स से जब तक मुलाकात तो होती रहेगी श्रीमती बुल उनके पाठों से बहुत उपकृत हुई हैं मैंने भी कुछ लिया था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं रोज़ बरोज सामने बढ़ने वाला बोझ मुझे आगे झुकने नहीं देता जैसा कि श्रीमती एडम्स चाहती है चलते समय आए आगे झुकने की चेष्टा करते ही केंद्र की गुरुता पेट की सतह पर चली आती है इसलिए मैं सामने की ओर तन कर ही आगे बढ़ता हूँ क्यों कोई करोड़पति नहीं आ रहा लखपति भी नहीं बहुत दुख की बात है भाई मैं चेष्टा कर रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ मेरे क्लासों में औरतों औरतें ही औरतें हैं और तुम किसी महिला थे तो शादी नहीं कर सकती अच्छी बात धीरज धरो मैं सतर्क दृष्टि से ढूंढता रहूँगा और मौका मिलने पर चुकूँगा नहीं यदि तुम्हें कोई नहीं मिला तो यह मेरे आलस्य के कारण नहीं होगा जिंदगी उसी पुरानी रफ्तार से चल रही है कभी कभी मैं अनंत भाषणों और बकबक से उग जाता हूँ लगातार कई दिनों तक मौन रहना चाहता हूँ तुम्हारे सुंदर सपनों की आशा में क्योंकि तुम्हारे सुखी होने का वही एक मार्ग है तुम्हारा प्यारा भाई विवेकानंद